नमस्कार आप आप 90.4 संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं गुजरात के विशेष राजकोट से पधारे हुए मेहमान श्री विष्णु प्रसाद दवे जो आकाशवाणी में बी हाई ग्रेड के आर्टिस्ट हैं और सिंगर है पिछले 40 सालों से रेडियो टीवी और सी के प्रोग्राम्स देते रहते हैं और ऐसे उन्होंने अपने प्रोग्राम के जरिए लोक संगीत के जरिए देश विदेश में भ्रमण किया है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो आप सभी की तरफ से विष्णु प्रसाद दवे जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार विष्णु प्रसाद दवे जी मैं ये जानना चाहूंगा आपको प्रेरणा कहा से हुई कि आप एक संगीतकार बने या सिंगर बने अब हम लोग राजकोट जिले में एक छोटा सा गाँव अमरनगर है वहाँ का मैं निवासी हूँ मेरी बारह साल की उम्र थी तब से मेरे पिताजी वहाँ डॉक्टर थे उस समय राजा चल रही थी हमारे गांव में अमरेसर राजा का राज था अच्छा। उस समय एक चारण ज्ञाती की एक देवी जिसका नाम था अन्नपूर्णा माता जी उसने आश्रम बनाया तो बारह साल से मैं उस आश्रम में जाता था शाम को शाम को वहाँ आरती वगैरह भजन वगैरह होता था हर शनिवार को रात को 9 बजे से 12 तक का भजन होता था तो एक बार मैंने भजन गाया तो सब लोगों को अच्छा लगा तो बोले कि लड़के तुम हर शनिवार को आना और अन्पूर्णा माता जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया तो मैं भजन गाने का शुरू किया तो लोग मुझे बाल कलाकार की तरह मानने लगे अच्छा। और उस समय से मेरे को प्रेरणा हुई कि मेरे को कुछ बनना है संगीत में हु हु हु हु. एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आपको संगीत की प्रेरणा वहाँ पर आश्रम में आप बच्चों के साथ जब गाना गाते थे या गीत गाते थे वहाँ पर देवी के माध्यम से आपको ये प्राप्त हुई तो रेडियो में आप कब से जुड़े और किस तरह से जुड़े किसी कलाकार ने मेरे को इंस्पिरेशन दिया कि आकाशवाणी राजकोट का आप एक फॉर्म भरो उसमें कबीर साहब रवि साहब वहाण साहब कीम साहब त्रिकम साहब मीराबाई वगैरह के भजन के एक एक लाइन लिख के आप दे दो फिर ऑडिशन देना पड़ेगा आपको आवाज़ की तो मैं बोला कि मैं तो छोटा हूं अभी तो मेरी उम्र नहीं है बोले 20 साल का उम्र हो गया आपकी और 20 साल के बाद इसमें सिलेक्शन हो सकता है तो रेडियो स्टेशन क्या है रेडियो स्टेशन कैसा होगा ये कुछ मुझे मालूम नहीं था लेकिन मेरे गांव में एक आर्टिस्ट ऐसा था जो सात आठ बार फाइल हुआ था उसने ये फॉर्म मेरे को दिया और मैंने इस फॉर्म को फिल करके भेज दिया मेरा ऑडिशन आ गया ऑडिशन में मैंने गाया तो कमेटी को अच्छा लगा तो मुझे सिलेक्ट कर दिया उन्नीस में मैं सिलेक्ट हुआ जब मैं कॉलेज में फ्री आर्ट्स में धोरा पढ़ रहा था स्टूडेंट था फिर ऑडिशन का ऐसा होता है कि कमिटी ऊपर बैठती है स्टूडियो नीचे है हमारा गाना उसको सुनाई देता है उनका बोलना हमको सुनाई देता है दिखाई नहीं देता दिखाँगी दिखाँगी आ, तो एक आर्टिस्ट आके बोला इसमें विष्णु प्रसाद दवे कौन है मैंने कहा मैं हूँ बोले तू तो छोटा लड़का है मैं बोला हाँ <laughs> तो मेरा नाम ऐसा है कि उनको लगा कि कोई डादी वन माला वाला सब होगा तो मेरे को ऊपर ले गए तो बोले यही विष्णु प्रसाद दव है मैं एक ही सिलेक्ट हुआ था साठ हाँ। कलाकारों का ऑडिशन था उसमें मैं अकेला, अकेला ही हुआ, सिलेख हुआ। सिलेख तो जो कमिटी ने मुझे सिलेक्ट किया था उपेंद्र भाई त्रिवेदी ने हेमू गढ़वी ने तो उसने कहा कि है विष्णु दव वो हंसने लगे बोले बेटे तुम क्या करते हो मैं बोला मैं कॉलेज में स्टडी करता हूँ और ये भजन गाता हूँ भजन मेरा विषय है छोटे से गांव में रहता हूँ गवा चरा मेरा काम है <laughs> मेरा देहाती जीवन है रोज शाम को उस टाइम टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह का युग नहीं था रेडियो <laughs> से लोग भजन सुनते थे और लोग संगीत ही हमारा मनोरंजन था तो बोले ठीक है अच्छे अच्छे भजन इकट्ठे करके प्रैक्टिस करो जब जब जरूरत होगी आकाशवाणी आपको निमंत्रण देगी हम्म <laughs> तो इस तरह आपका जो है रेडियो से जुड़ना हुआ और साठ लोगों के बीच में आपको सिलेक्ट करना एक विशेष आपके अंदर जो क्वालिटी है उसकी वजह से आप सिलेक्ट हुए हैं एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आज तक आपने कितने दायरे के प्रोग्राम्स किए हैं लोक संगीत के प्रोग्राम्स किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे सौराष्ट्र में लोग भजन को बहुत मानते हैं लोक गीत को बहुत मानते हैं दुहा छंद को मानते हैं तो अभी तक मैंने 40 साल में ऐसे पांच एक हजार प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम पाँच हजार किए छोटे छोटे बहुत किए लेकिन बड़े प्रोग्राम मैंने पाँच किए उसमें बम्बई दिल्ली गुजराती समाज और विदेशों में लंदन, मस्कत सिंगापुर वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह प्रोग्राम किया मैंने इसी प्रकार मैंने प्रोग्राम किया है मेरा लड़का साई दवे जो आजकल बहुत सुप्रसिद्ध है उनकी उम्र थर्टी फाइव है लेकिन चालीस टाइटल उसने बनाया है वो चुटकुले सुनाता है अच्छा। गाता भी बहुत अच्छा है आजकल मेरे से ज्यादा उनका नाम है अच्छा। पहले लोग कहते थे की विष्णु प्रसाद का लड़का साई दवे है अभी ऐसा बोलते थे साई राम के पिताजी है तो मेरे लिए ये गौरव की बात हो गई है कि मैं लड़के से पहचाना जाता हूँ बंबई में और वो चुटकुले में बहुत निष्णान्त है उसको लोग साईं राम के नाम से जानते चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने लड़के के बारे में भी आप लोक संगीत का जो कार्यक्रम हैं पाँच हजार से अधिक जो है अलग अलग स्थानों पर आपने किया है एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपने बताया कि आप एक कवि भी है और अपने कुछ गीत भी बनाए हैं या कबीरा के कुछ जो गाने आपने लिखे हैं या सुनाए हैं तो वो मैं चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा गुनगुनाए अपने आवाज में बिना संगीत थोड़ा फिर भी चलेगा ठीक है राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो खर्चन चन खुटेवा को चोरन लूटे खर्चन चन खूटेवा को चोरन लूटे दिन दिन बढ़ सवायो, पयो जी मैने राम रतन धन पायो जी मैने राम धन पाय बहुत ही अच्छा आपने गाया विष्णु प्रसाद दवे जी संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद आपके साथ फिर से हम बात करेंगे विष्णु प्रसाद जी और हम साथ में होंगे लेकिन एक गीत के बाद आइए सुनते ही प्यारा सा भजन आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर सुनते रहो मस्कते रहो शोक पूरा वो माटी रंगा हो अज कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ गुजरात राजकोट से आए हुए विष्णु प्रसाद दवे जी है जो सिंगर है, बजन आर्टिस्ट है लोक संगीतकार हैं तो आइए उनसे बात करते हैं बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर किया है तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा विष्णु प्रसाद दवे आप जो है गीत भी लिखते हैं भजन भी लिखते हैं तो आपका बनाया हुआ भजन कुछ सुनाइए उसके बारे में कैसे उसको प्रसिद्धि मिली और किस तरह से उसमें आप आगे मैंने कुछ हिंदी भजन भी बनाए हैं, कुछ गुजराती भजन भी बनाया मेरा लगाव ज्यादातर हिंदी में रहा क्योंकि मैं श्रीमाली ब्राह्मीण हूं, इसलिए हिंदी भजन में लगाव ज्यादा रहा और बम्बई में जितने भी सिंगर्स है जी जी. जैसे अनूप जलोटा अशोक खोसला चंदन दास पिनाज मसानी वो सब लोगों के साथ मेरी दोस्ती रही तो हिंदी भजन बनाने में, में मेरे को ज्यादा लगाव रहा उसमें मैंने एक भजन बनाया था जपले हरि का नाम मनवा जपले हरि का नाम वो बहुत सुप्रसिद्ध हुआ और मैंने गाया बाद में बहुत कलाकारों ने इसको, इसको सिलेक्ट किया बहुत पसंद किया इसको पहले तो ये भजन आ, मेरे दिल में था कि नारायण स्वामी हमारे सुप्रसिद्ध सौराष्ट्र के जो गांधरव मनाए जाते हुँ हुँ। उसको मैंने सुनाया तो उसने बहुत अच्छा लगा उसने कहा कि लिख के दे दो और उसका आश्रम अंजार में में मांडवी गांव था तो पहले ये भजन उसने उसने ये भजन भजन उसने उसने गाया बहुत सुप्रसिद्ध किया और फिर से नाम बनता चला बनता चला तो बहुत अच्छा भगवान की कृपा से हाज मेरा नाम बना हुँ हुँ। जो आपने ये भजन जपले प्रभु का नाम जो भजन आपने गाया है लिखा है तो उसको थोड़ा गुनगुनाई जपले हरी का नाम मनुआ जपले हरी का नाम उसके नाम से बन जाएंगे उसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा। जप ले हरी का नाम मुआ जप ले हरी का नाम बहुत ही खूबसूरत विष्णु प्रसाद दवे जी एक और बात मैं जानना चाहूँगा जैसे कि हम लोग संगीत के बारे में बात करते हैं या संगीत की जब लर्निंग के बारे में बात होती है तो सबसे पहला आता है कि राग राग के बारे में जानकारी होना आवश्यक है तो रागों के बारे में जैसे कि काफी सिंगर्स का जो है अपना एक अलग पहचान होती है राग के साथ में तो आपका जो पसंदीदा राग है उसके बारे में बताइए और क्यों पसंद है वैसे तो मैं लोक संगीत का आर्टिस्ट हूँ क्लासिकल मैं सीखा नहीं हूँ ऐसे जो छोटे से गाँव में मैं रहता था उसी गाँव में अमरीसर राजा का राज था शाम को छ बजे से आठ बजे तक अमरीश राजा राजगद्दी पर बैठते थे मेरे पिताजी उस राजा साई में वैदराज थे <laughs> तो उनकी उंगली पकड़ कर में जाता था और मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को बहुत छोटी सी उम्र में सुना था जैसे राम रतन पालू हेमू गढ़वी वगैरह जो कलाकार उस टाइम पर आते थे <laughs> वो सब कलाकारों को सुन सुन के मैं तैयार हुआ बाद में कुछ जानकारी मैंने क्लासिकल कलाकारों के पास से ली हमारे लोक संगीत में दस राग ऐसे है जो गाए जाते हैं उसमें दरबारी है सारंग है बागेश्वरी है शिवरंजनी है लेकिन मुझे जो ज्यादा राग पसंद है वो पहाड़ी है और ये जपलेहरी का नाम सब लोगों ने पहाड़ी में ही गाया पहाड़ी राग ये पहाड़न स्त्रियाँ जल भरने जाती है तब वो जल भर के घर आती है तब ये पहाड़ी राग गाती है पहाड़न प्रदेशों में और पहाड़ी राग ऐसा है कि पहाड़ी राग कोई गाए तो इनके पीछे दूसरा कोई राग जमता नहीं हुँ, हुँ, बात है बड़े संगीतकारों को भी मैंने पूछा है बोले पहाड़ी लास्ट में गाना तो, तो मैं पहाड़ी भी लास्ट में ही गाता था लेकिन पहाड़ी गाना भी बहुत कठिन है बहुत ऐसे तैसे कलाकार गा नहीं सकते क्योंकि उसका कम्पोजिशन ही ऐसा रहता है तो ये मेरे को पहाड़ी राग ज्यादा पसंद है मैं पढ़ा हूँ एम ए बी मेरा विषय है अंग्रेजी और मैं टीचर बना तो मैं जब इंटरव्यू देने गया था मांगरोल तालुका जूनागढ़ जिला के एक सील गांव में तो हाई स्कूल में मेरा सिलेक्शन इसीलिए हुआ मैंने वहाँ पहाड़ी गाया था अच्छा अच्छा तो वो कमेटी वाले बोले कि अब तो गाते हो अच्छा तो नौकरी करोगे या प्रोग्राम करोगे मैं बोला पहले नौकरी पहले करूंगा प्रोग्राम बाद में करूंगा <laughs> तो ये जपले का नाम मैंने गाया ना तो उसको कहा कि इनको ही सिलेक्शन देना है तो ये पहाड़ी राग मेरा पसंदीदा राग है और ये पहाड़ी राग से मुझे नौकरी मिली मुझे रोटी मिली इसीलिए मैं पहाड़ी राग को वंदन करता <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए एक पकड़ जो आपने पकड़ के रखी थी उसकी वजह से आपका पूरा जीवन जो है पूरी तरह से सवर गया और जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन फील्ड से आप जुड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितने साल काम कर रहे हैं आप सील हाई स्कूल में तीन साल मैंने जॉब की टीचर और बाद में गवर्नमेंट में आ गया मैं पड़दरी गांव है राजकोट जिले के पास वहीं टीचर बना बाद में मैं अमरनगर गवर्नमेंट हाईस्कूल में आया वहीं मैं दस साल रहा बाद में मैं अमरनगर के पास गोंडल गांव है वहीं वही आ गया हायर सेकेंडरी विभाग में, में और वहीं मेरे को बहुत अच्छा प्रेम मिला भाव मिला सब टीचरों के साथ और उसी टाइम से भी विदेशों में प्रोग्राम किया मैंने सभी जगह उसी प्रकार मैंने 30 साल तक एजुकेशन में काम किया बहुत लड़कियों को मैंने ये संगीत भी सिखाया और इंस्पिरेशन भी दिया कि संगीत ऐसी अच्छी चीज है संगीत कोई ऐसी गिरी हुई चीज नहीं है जिसको हम नीचे बैठ के गाएं ये ऊंचे बैठ के गाने वाली चीज है तो सभी लोग इसको पसंद करते थे और कभी कभी मैं कैज में चला जाता था तो मेरे स्टूडेंट कहते थे कि दवे साहब नहीं है तो मज़ा नहीं, नहीं आ रहा है और मेरा ऐसा था कि मैं जब स्कूल में जाता था तो दो चुटकुले सुना के बाद सुनाने के बाद में मैं अपना सेक्शन शुरू, शुरू करता कर। कर। तो एक बार मैंने कहा मेरी क्लास में कि कुछ बातें ऐसी होती है उसके अर्थ दो होते हैं एक बार एक बैंक ऑफ बड़ोड़ा के स्टेप पर एक आदमी सोया हुआ था रात को तीन बजे पुलिस वाला ने उनको जगाया कि यहाँ क्यों सोया है भाई उसने कहा सब सोने दो ने अरे ये बैंक है यहाँ सोने का नहीं है अरे साहब ऊपर लिखा है यहाँ सोने पे लोन मिलती है तो ऐसे करके मैं लड़कियों को हंसाता था, था कि यहां कोई सोता है तो उनको सोने पे लोन मिल जाती है बात सोने की है लेकिन ये नींद की बात है वो गोल्ड की बात है उसी प्रकार सब हमारे यहां से चलता था और स्कूल में बहुत प्रसन्नता से मैं लड़कियों को पढ़ाया आज भी सब स्टूडेंट्स मुझे याद कर रहा है कि दबे साहब थे वो चुटकुले सुनाते थे हंसाते थे बादलों से बात करवाते थे पंखियों से बात करवाते थे नदियों के चरणों से बात करवाते <laughs> थे अच्छे टीचर थे और मेरा विदाई समारम्भ भी बहुत जम के हुआ <laughs> और वाटर कूलर दिया मेरे कुछ दोस्तों ने आके स्कूल को स्कूल का लाइफ ऐसा अच्छा रहा मेरा <laughs> यादगार लाइफ यादगार दबे जी संगीत के कार्यक्रम के सिवाय और आपकी क्या प्रस्तुतियां हैं या कितने घंटे आप रियाज करते हैं उसके बारे में बारे में में। बताइए अपना पर्सनल के भाई साहब संगीत के बारे में मैं आपको बताऊं कि किसी भी कलाकार को अगर इसमें सफल होना हो जी जी तो विल विल नॉट ऑर्डिनरी हम्म हम्म Afterward, there is force. <laughs> उतरती है जब से से आप काम करते हो, से आप काम काम करते करते हो हो मैं मैं बहुत बहुत बहुत संतों को मिला, बहुत को मिला मिला संप्रदायों में गया दूंडते, दूंडते, दूंडते, दूंडते, गया ढूंढते ढूंढते ढूंढते ढूंढते आ बाबा के दरबार में यहाँ आके मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ हर आदमी सच्चा है हर आदमी के दिल में सच्ची बात है हर आदमी के दिल में सच्चा सुकून है तो ये देख के मेरे को ऐसा हुआ कि कितने सालों के बाद यह सत्य मुझे प्राप्त हुआ मैं यहाँ चौथी बार आया हूँ लेकिन यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा मेरा संगीत के माध्यम में परमात्मा की खोज आ, बड़े सालों के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि घूमते घूमते कहीं न कहीं परमात्मा मिल जाता है अध्यात्म की खोज मेरी चालीस साल से रही संतों का प्रवचन सुनने लगा अच्छी अच्छी बातें मैं अपनी डायरी में लिखने लगा लेकिन बाबा के दरबार में आया तब हर दीवार पर एक एक सूत्र ऐसा लिखा हुआ है सबका मैंने फोटोग्राफी किया और अभी आज मेरी साठ साल की उम्र है तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा के दरबार में ही शांति है इसका नाम शांति वन है और यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है इसीलिए अभी यहाँ के बहुत पुस्तकें में ले जाता हूँ बहुत सीडिया ले जाता हूँ यहाँ के कुछ कलाकारों को भी मैंने मिला हूँ मैं जैसे सतीश भाई वगैरह को श्याम भाई डॉक्टर वगैरह को मिला हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यशवंत भाई पाटिल तो आपके सेशन हेड है उसने भी बहुत मुझे प्रेम दिया यहाँ के जितने भी है आपके लोग वो सच्चाई से बहुत भरपूर है ऐसा मुझे लगा इसीलिए मैं रियाज की आपको बात कर रहा था आज भी मैं सवेरे दो घंटे रियाज़ करता हूँ पाँच बजे से सात बजे तक शाम को एक घंटा रियाज करता हूँ तीन घंटे की मेरी रियाज़ है मेरे भाई सुप्रसिद्ध कलाकार श्री प्रफुल्ल भाई दवे उसने रियाज़ के बारे में मुझे बहुत बातें बताई है कि किस प्रकार रियाज करना कैसे रियाज करना बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए तो ये बातें भी मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ प्रफुल भाई दबे को तो आप जानते होंगे बड़े कलाकार है गुजराती फिल्म में बहुत गाया उसने तो रियाज जो करता है वही राज करता है अच्छा। जो रियाज करता है वही राज राज करता करता तो रियाज होना बहुत जरूरी है और संगीत के जरिए परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है प्यार नहीं है सुर से जिनको वो मूर्ख इंसान नहीं सुर इंसान बना देता है सुर रहमान मिला देता है सुर के आग में जलने वाले परवान है नादान नहीं प्यार नहीं है सुर से जिनको वो मूर्ख इंसान नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको सुर से प्यार नहीं है वो मूर्ख है इंसान नहीं है ऐसी लाइन किसी ने लिखी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपने लोगों से मिलकर सीखी हैं और रियाज आप तीन घंटा करते हैं आज भी कर रहे हैं एक अच्छी बात आपने बताया कि जो रियाज करता है वही राज करता है काफ़ी पसंद आया मुझे ये बात आपकी और मैं जानना चाहूँगा जैसे आप काफ़ी संस्थाओं से जुड़कर काफ़ी लोगों से मिलते हैं तो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में कब से आना हुआ ब्रह्मा कुमारी इसके इस मेडिटेशन में लास्ट पाँच साल हुई पहली बार एक दोस्त आया था गोंडल में मेरे घर और उसने कहा कि या तो साई जाए या आप जाओ आप दोनों का नाम है आप दोनों आर्टिस्ट हो हमारे गोंडल गाँव के उसका नाम था धर्मेश कोठारी तो मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारी में कुछ जानता नहीं हूँ ब्रह्मा कुमारी क्या है ये भी मुझे मालूम नहीं है मैं तो कबीर संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ और कबीर साहब को मानने वाला हूँ बोले साहब इसमें संप्रदाय की बात नहीं है आप जाओ एक बार आया मैंने मना किया मैं बोला मेरे पास इतनी लीव नहीं है कैजुअल लीव मेरे पास नहीं है उस टाइम में नौकरी में था दूसरी बार आया तीसरी बार आया चौथी बार आया तो मेरी मिसेस ने कहा कि ये आदमी बार बार आता है और इतनी रिक्वेस्ट करता है तो इतने बड़े आप नहीं हो मैं बोला इसमें बड़े छोटे की बात नहीं है लेकिन टाइम का मामला है तो चौथी बार वो धर्मेश भाई ने ऐसा कहा कि आप कुछ प्राप्त करके आओगे मैं बोला चलो जाता हूं। तो पहली बार मैं जब आया तब से मैं इम्प्रेस हो गया सबको मिलकर इतने बड़े महामृत्युंजय भाई है बहुत सरलता से मिले बहुत बहुत सरलता से बातें हुई तब मुझे हुआ कि यहाँ तो सब निरंकारी है कोई किसको भी अहंकार नहीं है कोई होदे का या कोई गद्दी का कुछ नहीं है नहीं। सब लोग एक एक को पसंद करते एक, -एक को प्रेम करते हैं ऐसा मुझे लगा ये मेरा पहली बार आना हुआ वो ये धर्मेश कोठारी मेरे को याद रह गया और मैं बोला अभी तो धोरा के किशोर भाई मेहता जो बार बार मुझसे फ़ोन करते हैं बार बार मुझे फ़ोन से मुरली सुनाते हैं वो कहते हैं कि आप आर्टिस्टों ने प्रोग्राम में आपको टाइम नहीं रहता होगा आप सेंटर पर भी कम जाते होंगे इसलिए मैं आपको टेलीफोन से करता हूँ और टेलीफोन से पूरी मुरली मुझे सुना देते अच्छा और जब वो मुरली फ़ोन से धोरा से गोंडल तक फोन करते हैं तो मैं सब काम छोड़ देता हूँ कि चलो मुरली तो बाबा की मिल गई हमको और हमारे गोंडल में भी मेगाबेन वगैरह है वो भी बहुत अच्छे हैं हमको बहुत आदर करते हैं हमारा अभी तो हम राजकोट ट्रांसफ़र हो गए हैं आठ दिन हुआ राजकोट में अंजू बहन है उनका भी बड़ा नाम है और वह भी हमको बहुत भाव मिलेगा प्रेम मिलेगा तो ये बाबा के ज्ञान में जुड़ा हूँ पाँच साल से अब मैं रेगुलर हो जाने वाला हूँ ऐसा मेरे को लग रहा है अच्छा पूरी भगती साधु पूरी भगूति लगाता है ना जैसे शरीर में साधु बन जाता है नी वैसे मैं साधु बनने वाला हूँ ऐसा लग रहा है मेरा सीधा तो बन गया मैं अब साधु बनने वाला चलिए जाते जाते मैं एक और आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जैसे की गुजरात में सुप्रसिद्ध गायक नारायण स्वामी और का दो बड़े कलाकार है इन दोनों गायकी में उनके बीच में जो गायन का अंतर है वो कैसे आप बताएंगे ये जो दो नाम आप ले रहे हैं तुझे नारायण स्वामी और पुज कानदास बाबू ये दोनों गांधर्व थे अच्छा मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नारायण स्वामी गाते तब हमारे दिल से वाह शब्द उठ जाता वाह वाह क्या बात है और नारायण स्वामी ने ये जपले हरि का नाम गाया तब मेरे दिल में बहुत आनंद हुआ और वो जाहिर में बोले कि ये प्रसाद जी ने लिख के दिया है मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका भजन है सब नए नए भजन मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन ये भी अच्छे कवि है अच्छे भजनिक है तो नारायण स्वामी की आवाज में ऐसा जादू था कि लोग बोलते थे वाह नारायण स्वामी वाह कांद बापू की आवाज में ऐसा दर्द था ऐसा वैराग्य था कि लोग बोलते थे आह क्या बात है नारायण स्वामी में वाह निकलता था कांदास बापू को सुनता था उसमें आह निकलता था हाँ ऐसा भी हुआ है बम्बई का में कादास बाबू का आश्रम नकलंगा आश्रम ईरानीवाड़ी में हम पंद्रह पंद्रह दिन तक बाबू के साथ ठहरते थे सवेरे हम रोने लगते थे कि क्या बात है बाबू ने क्या गाया क्या गाया क्या गाया वायोलिन का तार जैसे निकलता है उसी प्रकार की उनकी आवाज थी तो आज भी दो फोटोग्राफ्स में अपने हारमोनियम पर रखता हूँ एक तो मुझे नारायण स्वामी का और एक कांदास बाबू कांदास बाबू से मैंने ज्यादा सीखा उनकी सेवा भी मैंने बहुत की उनके साथ भी मैं बहुत रहा तो जैसे करसन सागठिया है बहुत सुप्रसिद्ध गायक वो भी कांदास बाबू के साथ रहा था और निरंजन भाई पंडिया है वो भी हमारे बहुत अच्छे गायक है और जगमाल बारोठ है वो भी अच्छे गायक है और चौथा मेरा नाम था तो हम लोग कांदास बाबू के साथ बहुत रहे खूब सीखे लेकिन दोनों में इतना फर्क था एक में वाह और एक में आ और वो दोनों संतों के पास से हमने बहुत प्रेरणा ली है दवे जी आखिरी में एक छोटा सा मैसेज के साथ पूरा करेंगे तो आप आपको काफी लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए जो संगीत प्रेमी हैं संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज जरूर दें लास्ट में मैं इतना कहूँगा कि जिसको संगीत मिलता है वो पूर्व जन्म में उसने सच्चे मोती का दान किया होता है उसके गले में ही भक्ति संगीत बाबा देता है और जिसको संगीत की प्रेरणा है जिसको संगीत में कुछ आगे बढ़ना है उसको संगीत के गुरु के चरण में जाना पड़ता है ये गुरुमुखी विद्या है जीवमुखी शिवमुखी ब्रह्म मुखी और गुरुमुखी बोलते हैं चार प्रकार उसमें ये गुरुमुखी विद्या है और जो सदगुरु उनको सिखाता है संगीत तो इस सदगुरु के आशीर्वाद से वो बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है जैसे मैंने भी कहीं कलाकारों को ये संगीत सिखाया भजन सिखाया है आज भी मैं लोक संगीत विद्यालय राजकोट में शुरू कर रहा हूँ बड़ा प्लेन से तो ये संगीत ऐसी चीज़ है कि उसमें हमारा मन बहुत प्रफुल्लित रहता है चेहरे पर प्रसन्नता अकबंद रहती है और हमारा जीवन सुंदर बन जाता है हम विकृतियों से दूर, दूर हो जाते हैं संगीत ऐसी मधुरी से रसमधुर चीज है बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु दवे जी आपने हमारे साथ जुड़कर संगीत के बारे में अपने जीवन की कुछ खास अनमोल मोती हमारे साथ आपने शेयर किया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्क रहो